श्री गर्गसहिता श्री बलभद्र खंड नवा अध्याय श्री बलराम जी की रासलीला का वर्णन दुर्योधन ने पूछा भगवन मुनि सत्यम भगवान बलभद्र जी ने नाग कन्या गोपियों के साथ यमुना जी के तट पर कब विहार किया था प्राण मुनि बोले एक समय की बात है उरज के श्रोहित बंधुओं को देखने की बलराम जी के मन में बड़ी उत्कंठा पैदा हो गई तब वे अपने ताल से युक्त रथ पर सवार होकर द्वारिका से निकले और गौों गोपालों तथा गोपियों से भरे गोकुल में जा पहुँचे नंदराज और यशोदा जी भी बहुत दिनों से उन्हें देखने के लिए उत्कंठित थे अतय उन्होंने उनको हृदय से लगा लिया फिर बलभद्र जी गौों गोपियों और गोपालों से मिले और पूरे वसंत के दो महीने उन्होंने वहाँ निवास किया पहले जिन नाग कन्याओं के गोपी होने का वर्णन आ चुका है उन्होंने गर्गाचार्य से बलभद्र जी का पंचांग प्राप्त करके उसे सिद्ध किया था उसी के प्रभाव से बलभद्र जी ने प्रसन्न होकर कालिंदी के तट पर उनके साथ रास मंडल में रास क्रीड़ा की उस दिन क्षेत्र की पूर्णिमा थी अरुण वर्ण के पूर्ण चंद्र उदित होकर सारे वन को अपनी रंग बिरंगी किरणों से रंजित कर रहे थे शीतल पवन कमल के मकरंद और पराग को लिए सर्वत्र मंद गति से प्रवाहित हो रहा था आनंददायिनी यमुना अपने चंचल लहरियों से निर्मल पुलीन भूमि को व्याप्त कर रही थी कुंजों की प्रांगण भूमि विविध निकुंज पुंजों से सुशोभित तथा चमचमाते हुए सुंदर पल्लवों और पुष्पों के पराग से आवृत थी मोर और कोयल मधुर स्वर में गूंज रहे थे और मधुपान मत करों की मधुर ध्वनि से मुकर ब्रजभूमि अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी बलराम जी के पैरों में नूपुर की मधुर ध्वनि हो रही थी चमकती हुई मणियों के कड़े करधनी केयूर हार किरीट और कुंडलों से वे अलंकृत थे उनके बदन पर कमल दल की छटा छा रही थी वे नीलांबर धारण किए हुए थे उनके विमल कमल दल के समान नेत्र थे ऐसे थ्री बलदेव जी दक्षिणियों के साथ यक्षराज की भांति राजमंडल में गोपियों के द्वारा घिरे हुए विराजित थे तदनंतर वरुण के द्वारा प्रेरित वारुणी देवी वृक्षों के कोटरों से प्रकट होकर बहने लगी उस पुष्पाशव की सुगंध से सारा वन सुगंधमय हो गया मधु के लोभ से मधुकर पुंज मधुर गुंजार करने लगा वारुणी पान से मध्य विह्वल कमल दल के समान विशाल और अरुण नेत्र वाले बलदेव जी के अंग प्रेमावेश से चंचल हो उठे तदनंतर लीला बिहार जन्य श्रम के कारण जलकण की भांति पसीने की भूंदे उनके मुख पर मुखट हो गई और उन्होंने कपोलों पर रचित चित्रकारी को धो दिया। तदनंतर चाल वाले और गजेंद्र एरावत की के समान विशाल भुजाओं बलदेव जी गोपियों के साथ वैसे ही क्रीड़ा करने लगे जैसे उन्मत्त मातंग हथनियों के साथ करता है उनके सिंघकंध तुल्य कंधे पर हल और आत्मे मूसल सुशोभित था करोड़ों करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की प्रभा के समान उनका तेज छिटक रहा था दे रत्नों के मंजीर चंचल नुपुर मधुर शब्द करती हुई स्वर्णमयी किंकड़ी कड़े ताटंक हार श्रीकंठ अंगूठिया और सिर पर दिव्य मणिभूषण सुशोभित थे काली नागिन को लजाने वाली कृष्ण अलकावली की वेणी से युक्त और कपोड़ों पर विचित्र मनोहर पत्रावलियों से सुशोभित गोप सुंदरियों के साथ अखिल भुवनपति भगवान बलराम जी वहाँ विराजित होकर विहार करने लगे फिर यमुना के किनारे वन में विचरण और करते हुए बलदेव जी के मुख कमल पर पसीने की बूंदे दिखाई देने लगी तब उन्होंने स्नान तथा जल क्रीड़ा करने के लिए दूर से ही यमुना जी को पुकारा परंतु यमुना नहीं आई फिर तो बलदेव जी ने क्रोध में भरकर हलकी नोक से यमुना जी को खींच लिया और कहा आज मैंने तुमको बुलाया किंतु तुम मेरा अपमान करके नहीं आई तुम मनमानक बर्ताव करने वाली हो अच्छा अभी इस मुसल के द्वारा मैं तुम्हारे सौ टुकड़े कर देता हूँ यमुना जी को जब बलराम जी ने इस प्रकार डांटा तभी अत्यंत भयभीत होकर उनके चरण कमलों में गिर पड़ी और बोली हे लोका लोकाभिराम राम हे शंकर बलभद्र हे महाभा मैं आपके इस असीम बल पराक्रम को नहीं जानती थी आपके एक ही मस्तक पर सारा भूमंडल सरसों के समान बड़ा रहता है मैं आपके परम प्रभाव से अनभिज्ञ हूं और आपके शरण में आई हूं आप भक्त वस्तल हैं मुझे छोड़ दीजिए इस प्रकार प्रार्थना करने पर गोपराज बलभद्र जी ने यमुना को छोड़ दिया और हँसियों के साथ गजराज की भांति वे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे तदनंतर उनके यमुना से बाहर निकलने पर यमुना जी ने आकर उन्हें बहुत से नील वस्त्र और स्वर्ण तथा रत्नों के आभूषण भेंट किए दुर्योधन बलराम जी ने उन सब वस्त्राभूषणों को पृथक पृथक गोपियों में बांट दिया और स्वयं नीलांबर तथा नवीन रत्नों से निर्मित स्वर्णमाला को धारण करके ऐरावत की भांति विराजमान हो गए कौरवेंद्र इस प्रकार क्रीड़ यादव श्रेष्ठ बलराम जी ने वसंत ऋतु की रात्रि को व्यतीत किया जिस प्रकार हस्तिनापुर को देखने पर भगवान बलराम जी के पराक्रम का दर्शन होता है उसी प्रकार आज तक यमुना जी टेढ़े मार्ग से प्रवाहित होती हुई उनकी शक्ति को सूचित कर रही है भगवान बलराम जी के इस रास लीला के प्रसंग को जो मनुष्य सुनता अथवा सुनाता है वह सारे पापों से मुक्त होकर परमानंद पद को प्राप्त होता है युवराज अब क्या सुनना चाहते हो जिस प्रकार श्री गर्ग सीता में श्री बलभद्र खंड के अंतर्गत श्री प्राण विपाक मुनि और दुर्योधन के संवाद में श्री बलराम जी की रासलीला का वर्णन नामक नौवा अध्याय पूरा हुआ